लड़ना ये सब इसलिए है कि सब में परमात्मा है। लेकिन फिर भी सबसे न्यारा सब परमात्मा में होते हुए भी नहीं है और सब में परमात्मा होते हुए भी नहीं है मतलब सब परमात्मा में है इसलिए तो है लेकिन परमात्मा में नहीं है कैसे बोले यदि यह सब परमात्मा में होता तो परमात्मा तो नित्य है इसलिए यह सब नित्य होता लेकिन हकीकत यह है कि परमात्मा नित्य है यह सब मिटने वाला है और सब में परमात्मा है इसलिए तो सब हो रहा है सब जिंदा है सांस ले रहे हैं बोल रहे हैं घूम रहे हैं लेकिन सब में परमात्मा नहीं भी है क्योंकि यदि सभी में परमात्मा होता तो सब के मिटते ही परमात्मा भी मिट जाता लेकिन हकीकत यह है कि यह सब मिट जाता है संसार परमात्मा नहीं मिटता वो ज्यों का क्यों बना रहता है इसलिए है भी और नहीं भी हैदेव जिज्ञास्यम सर्वत्र सर्वदा जिज्ञा सर्वत्र सर्वदा यदाव्यति अन्वय्यतिकाभ्या तिरे सर्वत्र सर्वदा तत्व को जानना है जिसको ये भागवत की उद्घोषणा सुनो जिसने तत्व को जानना है बस वे केवल इतना जान लें कि अन्वय और व्यतिरेक से ये जो सर्वत्र और सर्वदा है वो क्या है नहीं समझ में आया ना समझाते जिसके होने के कारण सबका होना है जिसके होने से सबका होना है जिसके अस्तित्व से इन सबका अस्तित्व है लेकिन जिनके होने के लिए किसी दूसरे के हो, होना किसी दूसरे का होना जरूरी नहीं है। जो बिना किसी के हो सकता है वह परमात्मा घड़े के होने के लिए मिट्टी का होना जरूरी है लेकिन मिट्टी के होने के लिए घड़े का होना जरूरी नहीं है। नेकलेस के होने के लिए सोने का होना जरूरी लेकिन सोने के होने के लिए नेकलेस का होना जरूरी नहीं इसलिए नेकलेस का होना किसी के होने पर आधारित है इसलिए उसका अस्तित्व सापेक्ष है और सोने का होना किसी दूसरे के होने पर आधारित नहीं है इसलिए सोने का होना निरपेक्ष है जिसका होना अस्तित्व निरपेक्ष है वही सत्य है और जिसका होना सापेक्ष है वही मिलता है अभी इसका विस्तार बहुत हकीकत में तो इन चार श्लोकों का ही विस्तार है भागवत लेकिन इन चार श्लोकों को समझाने के लिए अभी महापुरुषों ने और बहुत, बहुत बहुत बहुत प्रयास किया है लेकिन आप अपने तो यहीं पर प्रणाम कर लें अब इन चार श्लोकों को ततो श्लोकी भागवत ब्रह्मा ने भगवान से प्राप्त किया फिर ब्रह्मा ने नारद को दिया नारद ने वेदव्यास को सुनाया व्यास जी ने विस्तार करके यह संहिता रची दस लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गस् स्थान पोषण मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय लक्षण दस हैं, स्कंध बारह हैं इसलिए प्रथम अध्याय स्कंद को अधिकार लीला नाम दिया गया है दूसरे स्कंद को साधन लीला नाम दिया गया है और तीसरे से लेकर बारहवें तक दश लक्षण तीसरा स्कंद सर्ग लीला चौथा विसर्ग लीला पांचवा स्थान लीला छठवा पोषण लीला सातवा उतिलीला लीला, मनवंतरलीला नौवा ईशानुकथा दसवां निरोध लीला एकादश मुक्ति लीला बारहवा आश्रय लीला तीसरा और चौथा स्कंद विदुर जी और मैत्री जी के संवाद के रूप में सुनाया गया यह सर्ग और विसर्ग लीला है सर्ग माने सृजन विसर्ग माने विशेष सृजन सर्ग माने भगवान के द्वारा सृजन भगवान ने ब्रह्मा बनाया तो ब्रह्मा के द्वारा जो सृजन वो विसर्ग सर्ग माने दाल चावल विसर्ग माने खिचड़ी विशेष सर्जन तृतीय स्कंद में दो प्रकार के सर्ग की बात द्व भूत सर्गोलोके स्मिन दैव आसुर एव गीता में भी भगवान ने कहा दो प्रकार के सर्ग सृष्टि हैं दैव और आसुर दैवी सृष्टि आसुरी सृष्टि अच्छाई और बुराई देव और दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि गीता के भागवत के तीसरे स्क के अनुसार दैवी सृष्टि जो है वो कश्यप और अदिति से हुई और आसुरी सृष्टि कश्यप और दीति से दीति से दैत्य हुए अदिति से आदित्य यानी देव हुए देखो देवों और दैत्यों का बाप एक ही है कश्यप ऋषि पिता एक ही है लेकिन एक ही बाप के दो बेटे एक अच्छा बनता है एक बुरा बनता है एक सज्जन बन जाता है एक दुर्जन हो जाता है क्यों हमारे यहां बीज से भी ज्यादा महत्व क्षेत्र का है ये हमने माना है क्षेत्र का महत्व विशेष इसलिए पिता बीज प्रद है लेकिन माता क्षेत्र है जिसमें बीज बोया जाता है तो क्षेत्र का विशेष महत्व है तो भैया जिसका बाप बिगड़ेल हो उसका बेटा सुधर जाए ये संभव है बाप जिसका हिरण्य हो उसका बेटा प्रहलाद जैसा भगवान का भक्त हो ये संभव है लेकिन मां जिसकी बिगड़ेल हो उसका बेटा सुधर जाए ये संभव नहीं हमने क्षेत्र पर विशेष जोर दिया है इसलिए जब तक समाज की स्त्री सुसंस्कृत है समाज को ज्यादा नुकसान नहीं होगा एक मां सुसंस्कृत है तब तक समाज को विशेष कोई नुकसान नहीं लेकिन जिस दिन स्त्री पतित हुई तो गीता में भी भगवान कहते हैं स्त्री अर्जुन की बात है गीता में लिखा है स्त्री सुष्टा सुवाष्णेय जायते वर्णशंकर संको नरकाय कुलघ्ना कुलश से च पतंती पितरोम लुप्तपिंडो